सत्य को खोजने वाले आप सभी साधकों को हमारा प्रणाम सत्य के बारे में ये जानना चाहिए कि सत्य है वही है उसे हम बना नहीं सकते उसको हम बदल नहीं सकते ना ही उनको जान सकते सत्य को जाने के लिए आपको और भी सूक्ष्म होना है। मनुष्य की सीमित है, इसलिए वो असीम जान नहीं सकता जा। उसको और सूक्ष्म होना पड़ेगा उसको आत्मा स्वरूप होना पड़ेगा तब ही वो उस सत्य को जान सकेंगे। हम लोगों ने अनेक शास्त्रों में पढ़ा है धर्म ग्रंथों में पढ़ाया है कि अपनी आत्मा को प्राप्त करो उसको प्राप्त किए बगैर आपको ज्ञान नहीं हो सकता <coughs> ज्ञान का मतलब सिर्फ अपनी बुद्धि से जाना पुस्तिक से जाना नहीं है पुस्तक से जाना जो होता है वो ज्ञान है। जाना हुआ ज्ञान होता तो बहुत से लोग पुस्तक पढ़ते हैं, हर तरह के पुस्तक पढ़ते हैं, पर वो सब दिमागी है। उसका कोई असर हमारे जिंदगी में हमारे व्यवहार में नहीं आता लोग कहते हैं कि परमात्मा सत्य है और वो प्रेम दोनों ही बातें हमें दिखाई नहीं देती ये तो लोग कहते हैं कि हमने बहुत कुछ तप जब सब कुछ किया और खुद कहते हैं कि माँ हमें चैन नहीं, सब कुछ करके भी हमें चैन नहीं है हमें शांति नहीं मिलती इसी तरह से हमें आप शांति अंदर उथल पुथली रहती है हर समय शरीर मन चलायमान रहता है और एक तरह से बहुत ही ऊंची हुई जिंदगी रखी है इस <coughs> जिंदगी का अर्थ क्या हम क्यों इस संसार में आए हमें क्या करना है इस चीज के लिए परमात्मा ने हमें एक छोटे से आमिबास इंसान बनाया इस दशा में उसने क्यों लाया मेहनत उसने क्यों की ऐसा प्रश्न तो आपके भी मन में आता होगा क्या कि क्यों ये सब कुछ उपद्रव किया गया इसे की हम आज मानव शरीर इसका उत्तर बहुत आसान है कि सत्य ये चारों ओर और एक ऐसी शक्ति है जिसमें हम ब्रह्म चैतन्य है अब वो है, की नहीं, है, है कि नहीं उसके बारे में लोग बातें करते हैं बताते हैं कि ब्रह्म चैतन्य है इससे संसार की सारी कुछ जीवित किया होती है जैसे ये अब यहाँ पर आ गए ये सारे फूल एक छोटे से बीज से पैदा हुए वो कैसे हुए? एक छोटे से बीज से ये फूल पैदा हुए फिर उन फूलों से जब फल हो जाते हैं फिर तो उसमें से जो बीज निकलते हैं उसमें से भी अनंत अन निकल सकते हैं, तो ये सब किया कौन करता है कर लेते हैं सोचते भी नहीं कि ये जाता जीवन में कष वकश है जो हम हर समय बेचैन रहते हैं उसके पे पीछे एक बड़ा रहस्य वो रहस्य है कि हमने अभी उस सत्य को प्राप्त नहीं इस सत्य को प्राप्त करने की इच्छा इसे हम शुद्ध इच्छा कहते हैं। हमारे अंदर हमेशा और उस शुद्ध इच्छा का ही नाम कुंडल नहीं करती जब तक हमारा संबंध परमात्मा से नहीं होता तब तक, तक हमें चयन आने वाला नहीं अब बहुत से लोग कहते हैं की परमात्मा है ही नहीं परमात्मा नहीं है तो इस तरह की बात करना खास है अवैज्ञानिक है और क्योंकि तो आपने कुछ पता लगाया नहीं परमात्मा है या नहीं अगर आप पता लगाएं तो हो सकता है कि कि आपको इसका पता मिल जाए परमात्मा है इतना ही नहीं तो ये उनकी प्रेम की शक्ति हमारी चारों और विद्यमान और ये शक्ति परमात्मा का प्यार प्रेम अब जो लोग आपको सिखाते हैं की परमात्मा के लिए उपास करो तपास करो ये तकलीफ करो इतना रुपया दो इतना पैसा दो और इतनी तकलीफे उठाए उनको पता होना चाहिए कि परमात्मा प्रेम करो और सारे पिताओं का प्रेम उनसे आता है वो सारे पिताओं के पिता महापिता हैं और जिनके अंदर सारा प्रेम भरा हुआ है वो आपसे क्यों ऐसी अपेक्षा करेंगे की आप अस हमें इस तरह से अपने को तकलीफ दें परेशान हो और उसके बाद में आपको परमात्मा मिले सोचने की बात कोई बात ऐसा चाहेगा क्या कि तो हम अपने अज्ञान में ऐसे लोगों की बात सुनते हैं और बहुत कुछ तकलीफें बेकार में उठाते है इसकी कोई जरूरत नहीं आपके अंदर एक उंगली में बसी है। जैसे कि एक बीज में हर बीज में उसका अंकुर बसा रहता है ऐसे ही आपके अंदर भी एक उंगली बसी हुई है और उसकी जागृति भी सहज है सहज सहमा आपके साथ जो माने पैदा सहज समाधि ऐसे नानक साहब ने कहा सहज समाधि का, समाधि जो समाधि माने उसमें की आपकी जो बुद्धि है उससे परे आपका चित्र उठ जाए उसे समाधि है एक नया तरह का आयाम आपके अंदर आ जाता है इस आयाम को तो ही समाधि कहा गया ये समाधि स्थिति आपको सहज में ही प्राप्त हो सहज माने जैसे कि कोई जीवित चीज होनी है उसके लिए सर के बल खड़ा रहना या और अनुष्ठान करना आदि की कोई जरूरत नहीं ये सब करके जब थक गए लोग अब तो वो कहते हैं की माँ ये कैसे हमने इतनी मेहनत की और हमें तो कुछ हुआ नहीं लेकिन मेहनत करने की जरूरत कितनी जब आप यहाँ रह रहे हो जहाँ पर आपका परमात्मा है तो आप क्यों खुल के बाहर जा रहे हैं जैसे कि काहे रे बन को जन जाए सदा निवासी सदा तो है संग समाज। उन्होंने साफ कहा है की है ना न आप आजिए जब तक आप अपने को नहीं पहचानिएगा तब तक देखी जाए इसी प्रकार हमें ध्यान में लेना चाहिए इतना इस परम सत्य को जानना है तो उसके लिए हमें कोई भी इस तरह की, की मनुष्य बनाया एक उन्दर भी बड़े लेकिन सुंदरता से आपके अंदर बनाई हुई है और आपको पता भी नहीं कि आपके अंदर ये सब चीजें है और इतना सुंदर चक्र आदमी उन्होंने बना रखा और जब ये कुल आपको जागृत हो जाएगी तो आपको ये चारों तरफ फैली हुई जो हम की ब्रह्म चैतन्य कहते हैं उसकी उसको आप महसूस करे। करें, उसका बोध होगा यही ज्ञान उसका बोध होना यही ज्ञान है ये नहीं की हम बुद्धि से बातें करें उसका ज्ञान हमारे इंद्रियों हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं उस पर आप उसको जान सकते हो और उसके लिए आदिशंकर ने कहा है सलीलम सलीम कुछ ठंडी ठंडी सी हवा बहुत ज्यादा ठंडी नहीं बहुत ज्यादा गर्मी नहीं और जैसे कुछ ठंडी ठंडी लहरें उसे उन्होंने सौंदर्य लहरी के नाम से वर्णित किया हुआ है इसको आप महसूस करते आपको तो पता नहीं क्या क्या बता दिया है क्योंकि तो आपके कुत्ता साहब काफी माहिर हो गए हुए और उन्होंने ये सारी बातें आपको समझा दी होगी पर के जागरण से आपको आत्म साक्षात्कार प्राप्त होता है आत्मा का ज्ञान होता है और आत्मा क्या चीज है आत्मा आपके हृदय में परमात्मा का प्रतिबिंब है यह आत्मा जागरूक है सब कुछ देखता है सब नाटक देखता है और आपके चित्त में देखता जब यह आत्मा आपके चित्त में आता है सात सात तो आपका ही आलोकित हो जाता है। आप कहीं भी लक्ष्य करें चित्त तो जो भी चीज पर आप ध्यान दें, वही वो कार्यान्वित हो जाता है वही उसका असर आ जाता है ये तो एक आत्मा का विशेष रूप है उसके प्रकाश में आपको भी चीज आप जानना चाहे वो जान सकते हैं और वो भी उसका केवल ज्ञान आप जानते सहयोगी से आप कि पूछे इसको इस क्या बीमारी है तो वो वही बात बताएगा दूसरे से पूछे तो भी वही बात बताएगा आप दस छोटे बच्चों के आंख में तो पट्टी बांधे और उससे पूछे कि ये सामने आदमी बैठा है इससे कौन सी तकलीफ है वो एक ही उंगली दिखाएगा इससे उसे तकलीफ है या दो उंगलियाँ दिखाएगा सब बच्चे एक ही केवल ज्ञान का मतलब यह है कि उसमें सबको एक ही चीज मानो यही केवल सत्य कि सब एक ही चीज जानते बस सभी लोग एक चीज को जान जाए कि वो ही सत्य है तो झगड़ा काहेगा करेगा आज झगड़े इसलिए होते हैं कि कोई इस चीज को सत्य कहता है कोई उस चीज को सत्य कहता है उस चीज को सत्य कहता है सब अंधे हैं जैसे कि आपने तो हाथी की रोजी पड़ी होगी जब हाथी को देख गए अंधे लोग तो कोई कह लगा कि की खम्बा है तो कोई कहने लगा ये सांप है तो कोई कुछ कहने लगा इसी प्रकार जब हमारा आत्मज्ञान प्रकट नहीं होता है जब तक हम केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं होते हैं, तो हम सब अलग अलग तरह से जैसा जैसा हमारा मस्तिष्क उस तरह से सोचते हैं उसी तरह से हमारी चाणा होती है और इसके उसी को सत्य मान के हम जगा सकते सत्य को जानना ही सबसे बहुत जरूरी चीज है आज इससे कि आप सब समझ लेंगे एक बात को कि आप एक ही परमात्मा के अंग प्रत्यय इसी भूमि में आपको पता है श्री कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप अर्जुन को लिखा और इसी भूमि में अर्जुन ने देखा था कि उनके शरीर के अंग प्रत्यंगे एक एक एक देव देव का बैठे इसी प्रकार जब आप में उतर के आत्म साक्षात हैं, आप महसूस करते हैं कि आपके अंदर एक सामूहिक चेतना जागरूक हो वो ऐसी कि जैसे ये हाथ हमारा इसको अगर कोई तकलीफ हो जाए तो सारे शरीर को उसका ध्यान हो जाता है और सारा शरीर उसको ठीक करने के लिए दौड़ता है इसी प्रकार सारा समाज एक हो जाता है मैं जब रशिया गई थी तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ रशियन लोगों के लिए जर्मनी से 25 लोग दौड़े हुए हैं और भावना ऐसी उभरी उभरी मेरे अंदर कि इन लोगों ने जर्मनी में इसे कितनी दुश्मनी मौत हुई थी और कितने रशियंस को मार डाला कितने इनके साथ अन्याय किए और ये दौड़े दौड़े चले आचीस से पच्चीस तो मैंने उनसे पूछा कि तुम आए हो यहा? क्या तुमको की हमारे बाप दादा ने बहुत हमसे बर्दाश्त नहीं था उनका नाम भी लेना हमें अच्छा नहीं लगता उससे हम बहुत दुखी हैं और हमने सोचा कि बड़ा अच्छा मौका है इस वक्त जाकर के हम लोगों का आत्म साक्षात्ते तो कुछ तो हमारे जो दुखद भावना है वो थोड़ी सी तो सहलाई जाएंगी थोड़ा सा तो उसमें आज उन्हीं के बच्चे उनको छुटकार रहे है और कह रहे हैं की देखिये हमसे जो कुछ हो सकता है हम आपके आत्म साक्षात्कार के लिए करेंगे और उन्होंने बड़ी मेहनत की बड़े प्यार से बड़े दुलाह से बहुत ही के साथ देना चाहिए। उनसे बातचीत की और उनको आत्म साक्षात्कार किया ये परिवर्तन सिर्फ आत्म साक्षात्कार के बाद ही आ सकता। उससे पहले नहीं आ सकता उससे पहले नहीं आ सकता। उससे उससे पहले पहले नहीं मनुष्य अपने अहंकार में या उसके ऊपर लगे हुए कुसंस्कारों में ही जीता जब तक उसके अंदर आत्म साक्षात्कार का प्रकाश नहीं आता वो सत्य को पूरी तरह से देखने जाता तो इसमें जो उपलब्धि होती है सबसे पहले पहले तो आपकी शारीरिक व्यवस्थाएं ठीक क्योंकि तो आप जो जो तकलीफों में हैं जिस-जिस परेशानियों में आप है, उसका एक नियम कारण यह है कि आपका चक्र खराब है ये चक्र जो है इसमें जो कुछ भी थोड़ी बहुत सी शक्ति थी इसको आपने इस्तेमाल कर लिया और अब वो बिल्कुल निश्चर्त हो गए इसकी आप बीमार हो लेकिन जब उसके अंदर से झंडी नहीं है वो एक चक्रों को पूरी तरह से सशक्त करते थे और उसके कारण आपके चक्र एकदम खुल जाते और आपकी बीमारियां हयात एकदम ठीक हो जाती अब बहुत से लोग कहते हैं कि मा पता ही कैसे बीमारी ठीक हो गई आज डॉक्टर साहब मुझे बता रहे थे ये बड़े माई आदमी है और उनके एकदम आवाज बंद हो गयी किसी तरह से चल नहीं रहे तो बस उन्होंने कुछ नहीं किया थोड़ा सा हाथ में मक्खन लेकर के और नाम लेकर के और उनके चरणों में लगा दिया एकदम सुन आवाज खुल गई आपके यहाँ पिछले साल आप जानते हैं कि एक साथ थे जो बचपन से बोलते नहीं थे वो एकदम बोलने लगे जो सुनते नहीं थे सुनने लगे ये सब कैसे होता ये सिर्फी के जागरण से होता है और यह पुनर् आपकी अपनी हरे की व्यक्तिगत माँ है आपकी अपनी माँ ये आपको कोई तकलीफ नहीं देती आपको पुनर्जन्म देती है जो खुद की तकलीफ का खून उठाती है और इसके वो आतुर बैठी है कि किस तरह से मैं अपने बच्चे को याद में साक्षात करती दूसरी चीज जो इसमें होती है कि आपका जो मन हर समय दुरायमान रहता है हर समय तकलीफ में रहता है दौड़ते रहता है, वो एकदम शांत होता है और जब वो मन एकदम शांत हो जाता है तब उस शांति वाले मन में आप अत्यंत प्रगल हो जाते हैं। माने कहते हैं आप डायनामिक हो जाते हैं। और आपके अंदर गंगा के इतने भाव बढ़ते हैं किसी को दुख देना किसी को तकलीफ देना किसी को कठोर कटोवचन देना या किसी पे क्रोध करना आदि सब चीजें एकदम खत्म और मनुष्य अत्यंत धार्मिक और अत्यंत सुंदर हो जाता है हमारा जो धर्म है सब बाह्य का है कोई सा भी धर्म आप पालन करें हिंदू मुसलमान ईसाई सिख कोई भी धर्म आप करें हर तो धर्म में मनुष्य पाप करता है उस कोई बंधन नहीं रहते लेकिन कुंडली के जागरण से आपके अंदर धर्म जागरूक जाता है माने आप संत ही हो जाते आपसे कोई अधर्म होता ही नहीं आप चाहे तो भी नहीं होगा लेकिन आप चाहते ही इस प्रकार की एक विशेष प्रकृति की व्यक्ति आप बन जाते हैं, तो आश्चर्य करते हैं कि यह आदमी कल सबको माता पिता बोलता था आज सबके सामने हाथ जोड़े कैसे थे इसकी भाषा कैसी बदल गई इसका चरित्र कैसे बदल गया, ऐसे ही समाज की आज हमें जरूरत है जब तक अपना समाज इस तरह का नहीं होगा तब तक इसी तरह के उथल पुथल के जमाने चलते रहे अभी एक युद्ध खत्म हुआ है न जाने घर हम लोग इसी तरह से चलते रहे न जाने और कितने युद्धा में सहने पड़ेंगे और तकलीफे सहने पड़ेगी और सर्वसाधारण आदमी सर्व आदमी बेकारी में ये सब तकलीफे उठाता इसलिए आपको चाहिए की आप पहले अपने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करें और इस ब्रह्म विद्या को ज्ञान जब इस ब्रह्म विद्या को आप ज्ञान लेंगे तो आप लोग दूसरों को इस तरह से आपको साक्षात्कार ले सकते और आप इसके अधिकारी हो जाते हैं। उसमें कोई बहुत समय नहीं लगता बहुत जल्दी आप जान जाएंगे वो भी सबसे सहज है इसका सारा सूक्ष्म ज्ञान भी आप बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते तीसरी चीज मैंने देखी है की जो लोग सहज में आते हैं उनकी बुद्धि भी बहुत प्रबल हो जाती है बुद्धि में जो गलत चीजें हैं, जिससे हम लोगों को ठगते हैं, सताते हैं और झूठ बोलते रहते हैं वो सब जाकर के एक बड़ी स्थिर बुद्धि तैयार होती है और जो कि ऐसी ऐसी, ऐसी बातें सामने लाती है तो जो हमने कभी सोची भी नहीं जैसे कि एक साहब है वो एक चार्ट अकाउंटेंट है और वो एक, एक बड़े भारी कवि लोग कोई है जिनको गाना बजाना आता नहीं था वो एकदम से बड़े भारे प्रसिद्ध गायक हो गए बच्चे हैं जो पढ़ने लिखने में बहुत ही कमजोर हैं, माँ बाप को जवाब देते हैं हर समय और है। करते हैं, ऐसे बच्चे भी एकदम से क्लास में फर्स्ट और ऐसे ऐसे हमारे रिकॉर्ड्स हैं कि कोई समझ नहीं सकता की ये लोग इतने जल्दी कैसे इतने बड़े बड़े टे इसका असर सबसे बड़ा जो तो मैं हरियाणा वालों के बताना चाहती हूँ वो ये है कि आपका जो एग्रीकल्चर है कृषि में बहुत होता है जो सहयोगी हो जाता है उसके खेती में उत्पन्न लोगों भी होता है उसकी उपज कभी कभी दस गुना ज्यादा भी हो सकता है उसकी गाय भैंस भी बहुत कुछ ज्यादा अरे समझ लीजिए पांच छह गुना भी ज्यादा दूध ले है ये कैसे होता है क्योंकि उसके हाथ से चैतन्य बह है उसके अंदर चैतन्य बहरा है और चैतन्य तो ही सारी शक्ति का स्रोत है जब इस शक्ति को आप इस्तेमाल करते हैं तो आप आश्चर्य होगा कि इसे कहा से कहा आप अपने उपज बढ़ा सकते हैं और वो भी नॉन हाइब्रिड चीज है आपको हाईब्रिड चीज की जरूरत नहीं तो नॉन हाइब्रिड चीज होती है उससे आप बढ़ा सकते हैं हमारे यहाँ उस लोगों ने इसका प्रयोग किया था तो आपको आश्चर्य होगा कितने बड़े बड़े सूर्य के फूल ले थे और वो सूर्य के फूल उठाड़ा भी उसकी था लोगों को और दो दो तीन तीन आदमी उसे उठा एक एक फूल में पाँच शेड़ से लेकर के पौना शेर तक, तक तेल था इसी प्रकार चावल इसी प्रकार हर चीज कई गुना अधिक एक एकड़ में और बहुत अच्छा उत्सव इस प्रकार का होता था और आश्चर्य की बात है कि इस तरह का जो गेहूं था उसको कोई चूहा वगैरह कोई खाता ही नहीं, जैसे कोई पवित्र चीज है उसके चूहा वगैरह कोई नहीं खाता था ऐसे बड़े खुले रहे कोई नहीं खाता। तो इस प्रकार की जो चैतन्य की शक्ति हमारे चारों ओर फैली हुई है उसे प्राप्त करना हमारा जन्मसिद्ध सिद्धाधिकार है और उसे प्राप्त करने के बाद ये सारे परमात्मा के आशीर्वाद एक साथ हमारे पास आ जाते यही प्राप्त करना है इसीलिए आज तक हमने जो कुछ भी मेहनत की है वो एक ही चीज के लक्ष्य में कि हम आत्म को प्राप्त एक लेक्चर में सारी बातें बताना बहुत कठिन और आशा है कि आप लोग चाहे तो सवाल मुझे पूछ सकते है और उसके बाद में आपको आत्मसाक्षात्कार अनुरोध देने का, का प्रयत्न करूंगी जिसमें की दस मिनट और लगे तो कृपया तो हो तो कुंडल तो जी का आपने बताया है ये किस तरीके से होगी कैसे हो वही तो कर दूंगी वो तो मैं कर लूंगी हाँ हा, तो वो बहुत अच्छी बात इसका मतलब आप स्वागत है ये तो बड़ा सवाल है ये असली सवाल है